ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण के द्वितीय वर्ण के सिद्धांत की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भाष्यकर भगवान मोक्ष कर्मफल विलक्षण होने के कारण नहीं होगा अनुष्ठे साधनजन्य इसे कह रहे हैं तो जो अनुष्ठे साधन है वह निर्वर्तक भेद से तीन प्रकार का है शरीर वाक मन तो शरीर निर्वर्तय शरीर, वाक निर्वर्तिय वाचिक और वाक उपलक्षण है सभी इंद्रियों का और मन से निर्वर्तय मानस इनमें यद्यपि वाचिक तथा मानसिक कर्म जब तक इंद्रिया और मन अपने अपने गोलकस्थ नहीं होते तब तक नहीं होते इनका कोई भी व्यापार क्रिया नहीं होगी इसलिए शरीर की तो आवश्यकता ही है लेकिन प्रधानता बताई जा रही है केवल शरीर ही यदि ये सब ना हो सूक्ष्म शरीर तो स्थूल शरीर मात्र से भी कुछ व्यापार नहीं हो पाएगा लेकिन तीन प्रकार किए हैं वो तो तीन प्रकार हैं इनकी प्रधानता को लेकर के होगा तो संघात के द्वारा ही लेकिन कुछ कर्म ऐसे है जिसमें स्थूल शरीर की प्रधानता है कुछ कर्म ऐसे हैं जिनमें इंद्रियों की प्रधानता है और मन तथा शरीर की गौणता है और कुछ है मन की प्रधानता है शरीर इंद्रिय उसमें गौण है तो उपासना मानस कर्म कोटि में आता है इसलिए कि वह मन की प्रधानता है मन प्रधान है और मन प्रधान जो मानस कर्म रूप उपासना है उसका कार्य मानना चाहते हैं मोक्ष को आपके वृत्तिकार और भाष्कर भगवान ने कहा कि तीन प्रकार के कर्म में से किसी भी कर्म का कर्म मात्र साध्य मोक्ष नहीं है विधिजन्य नहीं है इसमें विधि शब्द से कार्य को लेना है कार्य यानी क्रिया को तो शारीरिक क्रिया से भी और वाचिक क्रिया से भी और मानस क्रिया से भी जन्य मोक्षणी है क्योंकि नित्य हैं और क्यों जन्य ने तो कर्मफल विलक्षण और कर्मफल वैलक्षण्य के ज्ञापन के लिए कर्म तथा कर्मफल का वैलक्षण्य ज्ञान हो जाए इसलिए कर्म कर्म फल का वो पहले ज्ञापन किया और फिर जो हेतु था मूल अनुमान था मोक्षो न विधिजन्य कर्मफल विलक्षणवात् आत्मवत इसका उपसंहार एवं इत्यादि से किया तो इस प्रकार कर्म फल से विलक्षण मोक्ष होने से उसे उपासना साध्य नहीं कहा जा सकता ये कहा और इसी अर्थ में प्रमाण भी बताया श्रुति का स्मृति का और न्याय न्याय यानी युक्ति तो पहले टीका टीका में टीका कारण युक्ति बता, स्मृति बताई स्वर्ग रूप कर्म फल के अनित्य होने में तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विषादम इत्यादि और युक्ति बताई काचय अपचय दर्शन से निश्चित होता है का आ, आ, क्या नाम है ज्वाला का उपचय अपचय ऐसे ही फल का जो तारतम्य है सातिसहिता है वह साधन की सातिसहिता को तारतम्य को ज्ञापित करेगी ये जो अनुमान है तो मोक्ष का साधन मोक्ष निरतिशय होने से मोक्ष का साधन ब्रह्मज्ञान भी निरतिशय है तो फल तारतम्य से साधन का तारतम्य अवगत होता है तो मोक्ष में कोई तारतम्य नहीं है अतः मोक्ष का साधन भी साधन भी तारतम्य रहित होगा और कर्मफल जो संसार है वह तो साथीशय है तारतम्यवान है इसलिए उसके फल कर्म में भी तारतम्य देखा जाता है तो उपासना भी तारतम्यवती है क्योंकि उपासना का फल ब्रह्मलोक में भी तारतम्य है उपासना ही है कि उपासना का फल किसी को सालोक्य मात्र की प्राप्ति होती है किसी को सारूप्य मात्र की प्राप्ति होती है किसी को सायुज मात्र प्राप्त हो रहा है तो किसी को प्राप्त हो रहा है सानिध्य भी तो इस प्रकार ये चार प्रकार की संसार अंत पाती मुक्ति मानी गई ना कर्म उपासना का फल फलभूता जो मुक्ति है वह चार प्रकार का मतलब उसमें साती सहयता है विशेषता है यह विशेषता क्यों होती है तो यह फलगत उपासना के फलगत विशेषता से ज्ञापन होता है उसके साधनभूत उपासना के तारतम्य का सातिशहिता का और मोक्ष में किसी प्रकार का कोई तारतम्य न होने से तारतम्य उपासना मोक्ष का साधन नहीं हो सकती तो फिर उसके फल में भी तारतम्य होना चाहिए मोक्ष तो निरति सै किसी को भी हो जाए और उसका कोई प्रकार ही नहीं है एक रूप है इसलिए उसका साधन भी एक रूप रहेगा उपासना एक रूपा नहीं है इसलिए उपासना साध्य मोक्ष को नहीं कह सकते ये एक प्रकार से न्याय से बताया जा रहा है यह न्याय है और श्रुति बताई गई न हवई स शरीर से सत रपहति प्रियो अस्ती यह श्रुति बता रही है छांदोग्य उपनिषद की कि जो स शरीर है का मतलब शरीर में तादात्म्य अभिमान करके रहता है संसारी है शरीरधारी होता है संसारी सुख दुख का अनुभव करने वाला अपने आप को कर्ता भोगता समझने वाला ही संसारित्व है और जिसमें यह सशरीरत्व है जो सशरीर है उसे कर्म का फलभूत जो प्रिय शब्दित सुख और अप्रिय शब्दित दुख है इससे मुक्ति नहीं मिलती शरीरधारी हैं, तो कुछ सुख तो कुछ दुख अनुभव करना ही होगा हाँ, क्योंकि पहले बताया ना, न हाँ, तो ब्रह्म मनुष्यात आरभ्य ब्रमादि शरीर शरीरषु देहवतु ये सुख तारतम्यम अवगम्यते तो जैसे सुख तारतम्य है ऐसे दुख का तारतम्य भी है मनुष्य से लेकर के ऊर्धव योनि में सुख तो उपचित होता है और दुख का अपचय होता है मनुष्य से उत्कृष्ट यौनियों में ब्रह्मा पर्यंत उत्तर-उत्तर सुख बढ़ता जाएगा और दुख कम कम होता जाएगा अधर्म की न्यूनता होने से और धर्म की अधिकता होने से ऐसा उनके फल में तारतम्य देखा जा रहा है और मनुष्य से नीचे के ओर बताया गया था कि तारतम्य दिख रहा है सुख घटता जा रहा है और दुख बढ़ता जा रहा है क्योंकि वहां अधर्म की अधिकता है तो उसके फल की भी अधिकता रहेगी काष्ठ अधिक होंगे तो ज्वालाय भी अधिक निकलेगी और धर्म कम है तो धर्म का फल सुख भी कम कम होता जा रहा है मनुष्य से लेकर के स्थावर पर्यंत योनियों में तो शरीरधारी हैं, देहमान हैं। तो चाहे सर्वोत्कृष्ट देहवान हो या सबसे निकृष्ट देहवान हो कहीं सुखाधिक तो कहीं दुखाधिक्य तारतम्य को लेकर के कर्म का फल भूत सुख दुख अवश्यम भावी उनकी अपहति यानी निवृत्ति नास सर्वथा ध्वंस राहित्य है नहीं ध्वंस होगा ध्वस नहीं है तो सुख दुख ही है तो संसारूपम अनुवदती यहां तक की भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कल अब अशरीरम वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशत ये जो श्रुति है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार मोक्षो न अतिन्द्रियत्व शरीरादि अभोग्यत्वादि वेतिरेकेन इति विरुद्धतीद्रिविशोक श्रुतिम् स्वर्गावत न्यायाह्याुतिह इति तो एक न्याय यानी युक्ति बताई अनुमान बताया अनुमान है इसमें मोक्ष है पक्ष कर्म फलत्व अभाव है साध्य ये बताया जा रहा है कि मोक्ष में कर्म फलत्व नहीं कर्म फलत्व का अभाव है और हेतु बताया जा रहा है मोक्ष में कर्म फलत्व अभाव का निश्चायक कर्मफल विरुद्ध अतीन्द्रियव विशोकत्व शरीराद्य भोग्यवादी धर्मवत्वात तो कर्मफल से विरुद्ध जो धर्म है कर्मफल से विरुद्ध अर्थ में रहने वाले जो धर्म है तो कर्मफल से विरुद्ध यानी विपरीत तो कर्म फल से विपरीत हैं आत्मा मोक्ष और उसमें रहने वाले जो धर्म हैं वो कौन से हैं अतीन्द्रियव आत्मा को श्रुति करती हैं न तुर गति न वागछती नो मनो इत्यादि से बाह्य करण तथा अंतकरण की अविषयता अग्राह्यता बताई गई है आत्मा में यही अतिद्रियत्व है इंद्रिय अगोचरत्व और जो कर्म फल है सुख दुख उन्हें तो कहा था विषय इंद्रिय संयोग जन्य है वह अनुभव में आते हैं मन से मानस प्रत्यक्ष होता है सुख दुखों का इसलिए इंद्रिय ग्राह्य है और प्रत्यक्ष है ये भी एक विशेषण दिया था कर्मफल का कर्मफले प्रत्यक्षे ये प्रत्यक्षे कर्मफले सुख दुखे ये बताया था ना और जो प्रत्यक्ष होता उन्हें कहा जाता है इंद्रिय ग्राह्य और ये तो कर्म फल विपरीत जो आत्मा है उसमें रहने वाला धर्म है एक प्रकार से अतिद्रियत्व और वही मोक्ष में भी रह रहा है मोक्ष भी तो आत्मस्वरूप ही है आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है निरुपाधिक स्वरूप है वही मोक्ष है वह इंद्रिय ग्राह्य नहीं है और कहते हैं विशोकत्व तो शोक राहित्य शोक से उपलक्षित असंसारित्व समझ लीजिए शोक से उपलक्षित है संसारित्व विशोकत्व से उपलक्षित असंसारित्व और शरीरादि अभोग्यत्व कर्म का जो फल होता है उसे पहले बताया था शरीर वांग मनो मनोभी उपभुज्यने सुख दुखे का विशेषण था तो कर्म फल तो शरीर इंद्रिय और मन से भोग्य है और मोक्ष शरीर शरीर आदि में आदि शब्द से इंद्रिय मन को लेना है तो शरीर इंद्रिय मन से अभुज्यमान है भुज्यमान नहीं है इसलिए अभोग्य हुआ और आदि शब्द से और भी सब लेना धर्म और उन सब धर्मों से युक्त मोक्ष होने से जो कर्म फल में न रहने वाले धर्म है कर्मफल से विपरीत में रहने वाले जो धर्म हैं उन धर्मों वाला मोक्ष होने के कारण मोक्ष कर्म फल नहीं है उसमें कर्म फलत्वा भाव है इसके लिए एक दृष्टांत बताते हैं वेतरे की दृष्टांत वेतरे के न आत्मा तो स्वयं मोक्ष ही है इसलिए आत्मा को दृष्टांत नहीं बताया जा सकता दृष्टांत और दष्टांत में भेद होना चाहिए ना तो मोक्ष में और आत्मा में कोई भेद नहीं है ब्रह्म भावच मोक्ष भगवान भाष्यकार ने कहा है ब्रह्म भाव यानी ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्म यानी आत्मा तो ब्रह्म स्वरूप ही मोक्ष है का अर्थ है आत्म स्वरूप ही मोक्ष है इसलिए उसे अन्वयी दृष्टांत के रूप में नहीं रखा जा सकता तो कोई फिर आत्मा और अनात्मा दो ही तो पदार्थ हैं। अनात्मा है संसार वो है कर्मफल और उससे विलक्षण कोई न कोई अनवयी दृष्टांत होना चाहिए वो अनवयी दृष्टांत मिलेगा नहीं इसलिए कर्मफल को व्यतिरिकी दृष्टान्त के रूप में बताया जा रहा है यह व्यतिरिकी दृष्टान्त है केवल व्यतिरेकी अनुमान कहलाएगा तो व्यतिरेकी दृष्टान्त है व्यतिरेके न स्वर्गावत स्वर्गादि है कर्मफल तो उनमें आतीन्द्रियव कर्मफल विरुद्ध अतिन्द्रियत्व और विशोकत्व शरीरादि अभोग्यत्व नहीं है और इसलिए कर्मफलत्व कर्मफलत्वाभाव भी नहीं है तो कर्मफलत्व फलत्वाभाव न होने से जिसमें कर्मफलत्व फलत्वाभाव होगा उसमें ये धर्म रहेंगे तो कर्म फलत्व भाव नहीं है अपितु तो कर्म फलत्व है स्वर्ग आदि में इसलिए हेतु नहीं है कर्म-फल विरुद्ध अतीन्द्रियवादि रूप जो हेतु बताया वो नहीं रहेगा तो ये व्यतिरक व्याप्ति रह रही है व्यतिक व्याप्ति का लक्षण है साध्याभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व ये व्यतिरिक व्याप्ति है तो साध्य है यहां पर कर्म फलत्व अभाव कर्म फलत्व अभाव साध्य है और उस साध्याभाव के साध्याभाव का अभाव साध्यत्व तो हुआ कर्म फलत्व अभाव और उसका अभाव वो हो जाएगा अभाव का अभाव भाव रूप होता है ने कर्मफल रूप होगा स्वर्ग रूप होगा और उसका प्रतियोगी होगा साध्याभाव व्यापकी भूत अभाव ये लेना है तो साध्या भाव व्यापकी अभाव का प्रतियोगी तो साध्या भाव जहां है उसका व्यापक अभाव लेना पड़ेगा वहां हेतु नहीं है तो साध्या भाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगी वो होता है केवल व्यतिरिक हेतु तो वो इसमें रहता है आपके हेतु में इसलिए वो हो गया व्यतिरिक व्याप्तिमान तो न्याय ये है न्याय यानी अनुमान युक्ति और इस युक्ति से जो है जो श्रुति यानी यह युक, इस युक्ति से सिद्ध अर्थ का ज्ञापन करने वाली इस युक्ति की मूलभूता जो श्रुति है वह श्रुति बताई जा रही है अशरीरम वाव इत्यादि से तो अशरीरम वाव वसम न प्रिया प्रिय स्पृशत तो अशरीरम वाव संतम इसमें वाव शब्द अवधारणाथम है टीका में टीकाकार ने लिखा वाव इति अवधारणे यानी अर्थ में तो अशरीरम वाव यानी अशरीरम एव संतम तो जो अशरीर है आत्मा यानी शरीर रूपी उपाधि से रहित है शरीर में में अभिमान नहीं है ब्रह्म साक्षात्कार से शरीर में में अभिमान रूप अहम अध्यास मम अध्यास जिसका निवृत्त हो गया है बाधित हो गया है अपनी उपाधिभूत कार्यक्रम संघात के साथ संपूर्ण संसार जिसका अपने आप को प्रकृति तथा प्राकृत समस्त संसार का दृक मात्र समझ रहा है दृश्य के साथ मिलकर के दृश्य रूप नहीं समझ रहा दृष्टा मात्र है साक्षी मात्र है तो प्रिया प्रिय यानी सुख दुख ये तो दृश्य विशेष जो अंतकरण है उसके धर्म है दृश्य है प्रकृति और प्राकृत सारा जगत दृष्टा है अकेला आत्मा एक और उस आत्मा के दृश्य जगत अंतपाती जो दृश्य विशेष है अंतकरण मन उसके धर्म है सुख दुख गीता के तेरहवें अध्याय में भगवान ने कहा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति ये एक क्षेत्र हैं और आत्मा तो क्षेत्रज्ञ है क्षेत्र को जानने वाला है क्षेत्र नहीं है क्षेत्र है दृश्य तो सुख दुख भी दृश्य कोटि में आता है और ये जिसका परिणाम है अंतकरण का उसी में रहेंगे अपने परिणामी में और वह सुख दुख का परिणामी अंतकरण के साथ तादात्म्य करके अंतकरण को जो अपना स्वरूप समझता है तो फिर धर्मी अध्यास हो गया तो धर्माक धर्मों का भी अनोन्याध्यास होगा अन्योनस्म अन्योन्यात्मकता अन्योन धर्मांश आरोप्य अध्यक्ष भाष्य में भाषकर भगवान ने लिखा अध्यास भाष्य में अध्यास करके आरोपित करके फिर ये चलता है अहम इदम ममेदम को अयम लोक व्यवहार तो अंतकरण को जो मैं समझता है अंतकरण है दृश्य विशेष और उस दृश्य विशेष अंतकरण को अपना दृश्य न समझकर स्वयं का स्वरूप समझ रहा है जो वह फिर अंतकरण के सुख दुख को अपना धर्म समझेगा वह प्रिया प्रिय से युक्त रहेगा उसे प्रिया प्रिय का स्पर्श होगा उसे हा? हा? तो ये जो है आ, आ, शरीर जब होगा तो तीनों शरीर से शरीर को अपना दृश्य समझेगा और दृश्य के गुण दोष दृष्टा अपने नहीं समझता जो अपना समझेगा वो संसारी होगा वो दृश्य के दृश्य विशेष को ही अपना स्वरूप समझेगा तब जाकर के दृश्य के धर्म को अपने में समझेगा और दृश्य मात्र को अनात्मा मात्र को अपना दृश्य समझ रहा है अनात्मा मात्र का दृष्टा मन का भी दृष्टा अपने आप को जो समझ रहा है वह मन के धर्म सुख दुख आदि को नहीं मानेगा अपने तो उसे सुख दुखादि स्पर्श नहीं कर पाएंगे और इसलिए श्रुति कहती है कि दृिक एव नतु दृश्यते आत्मा तो दृक है दृक का मतलब द्रष्टा मात्र है वह दिखता नहीं है यानी दृश्य नहीं है उसको फिर देखने वाला कोई ना कोई दूसरा चेतन मानना पड़ेगा तो अनेक चेतन हो जाएंगे इसलिए और अनवस्था दोष भी आएगा तो कहते आत्मा केवल दृष्टा है दृश्य नहीं और जो सुखी दुखी हो रहे हैं वो यही भूल कर रहे हैं अपने आप को दृष्टा मात्र समझ करके दृश्य विशेष जो स्वयं की अहंता का आस्पद कार्यकरण संघात उसे समझ रहे हैं मैं मैं समझ करके फिर बैठ जाते हैं दृश्य विशेष में तो उस दृश्य विशेष के धर्म सुख दुखादि से युक्त हो जाते हैं श्रुति कहती है कि अशरीरम वसंतम का मतलब उपाधि मात्र से रहित तो हो गया तो फिर प्रिया प्रिय न स्पृशत उसे सुख दुख स्पर्श नहीं कर सकता कमल का पत्र पानी में ही रहता है लेकिन पानी उसे स्पर्श नहीं कर पाता गीला नहीं कर पाता कर पानी स्पर्श करेगा तो माना जाएगा वो गीला हो जाएगा जो गीला होता माना जाता पानी ने उसे स्पर्श किया कमल के पत्र को गीला नहीं कर पाता पानी ऐसे कमल पत्र वत जो उपाधि में रहता है और उपाधि के साथ तादात में नहीं करता तो फिर उपाधि के धर्म सुख दुखादि से उपलक्षित कोई भी गुण दोष उसे स्पर्श नहीं कर पाते हैं। तो अशरीरम वसंतम न प्रिया प्रिय इति प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधात चोदनालक्षण कार्य मोक्षाख्य अशरीर प्रतिषिध्यते तो इस श्रुति के द्वारा मोक्ष मोक्ष मोक्ष में अशरीरत्व अशरीरत्व रूप जो मोक्ष है। मोक्ष नामक जो है नामक है अशरीरत्व ही मोक्ष है अशरीरत्व की ही आख्या नाम मोक्ष है मोक्ष है आख्या जिसकी ऐसा जो अशरीरत्व यानी मोक्ष शब्दित असरीरत्व में धर्म धर्म कार्यम प्रतिषिध्य थे गम्य थे किससे निषेध किया जा रहा है धर्म कार्यत्व का मोक्ष में तो इति श्रुतिया इस श्रुति के द्वारा निषेध किया जा रहा है इति गम्यते ऐसा निश्चित होता है निश्चय किया जाता है हाँ, हाँ, इति और वो धर्म कैसा है तो धर्म का विशेषण है चोदना लक्षण धर्म यानी विधि वाक्य के द्वारा ज्ञायमान जो धर्म है उसका कार्य वृत्तिकार कहते हैं ना कि मोक्ष कामो ब्रह्म उपासित ये विधि वाक्य है और इसके द्वारा गायमान जो ब्रह्म उपासना उसका फल मोक्ष है और भास्कर भगवान कह रहे कि श्रुति से तो ये जो आप जिसको विधि कह रहे हो द्रष्टव्य स्रोत और तद अन्वेष्टव्य इत्यादि कई एक विधिवाक्य बताए थे निवृत्तिकार ने पहले और इन विधि वाक्यों के द्वारा गया जो दर्शन से बताया गया उपासना रूप साधन उसका फल मोक्ष नहीं है ऐसा ये श्रुति कह रही है इस श्रुति से ज्ञात हो रहा है। तो चोदना लक्षण धर्म कार्य मोक्षाख्य मोक्षा, अशरीरत्व से प्रतिषिध्य थे एक हेतु हुआ आ, ये तो प्रतिज्ञा हुई और इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताया जा रहा है प्रिया प्रिय स्पर्शन कहते हैं इस श्रुति से कैसे ज्ञात हो रहा है औस, आ, मोक्षाख्य अशरीरत्व में धर्म कार्यत्व का प्रतिषेध इस श्रुति से ज्ञात हो रहा है कह रहे हो ये श्रुति कर रही है ऐसा कह रहे हो इसमें क्या हेतु है तो हेतु बताया जा रहा है प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधात् तो कहते हैं प्रिया प्रिय तो है कर्म का फल सुख दुख और उसका स्पर्शन यानी संबंध का निषेध किया जा रहा है यह बताया जा रहा है कि मोक्ष प्रिया प्रिय संबंध से रहित है सुख दुख से रहित है वो सुख दुखात्मक नहीं है और कर्म का फल तो सुख दुखात्मक ही होता है कर्म का फल है जन्य सुख या दुख और मोक्ष जन्य सुखात्मक नहीं है मोक्ष तो है आत्मा और आत्मा को कहा यो वही भूमा तत्सुखम भूमा यानी देश काल वस्तु से अपरिछिन्न स्वरूप तो जो काल से अपरिछिन्न स्वरूप है वो नित्य रहेगा वो जन्य नहीं होगा और जो देश से अपरिछिन्न है वो व्यापक रहेगा वो कहीं दक्षिणान मार्ग से जा करके या उत्तरायण मार्ग से जा करके प्राप्य नहीं होगा वो व्यापक रहेगा और वस्तु से अपरिचिन्न होगा वह एक होगा उसके समान सत्ता वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं रहेगी तो फिर वस्तु से परिचिन्न ही हो जाएगा सम, उसके समान सत्ता वाली यदि दूसरी कोई वस्तु रहेगी तो वस्तुकृत परिचिनताएगी परिछिन्नता का अर्थ है परीछिन्नता भेद अनुन्या भाव तो एक ब्रह्म होगा और ब्रह्म के जैसी और भी एक वस्तु होगी यदि तो दो वस्तु हो गई तो जो ब्रह्म के जैसी सत्ता वाली दूसरी वस्तु हैं उससे ब्रह्म भिन्न हो जाएगा तो ये ब्रह्म में उस वस्तु की भिन्नता को कहा जाएगा वस्तुकृत परिचिन्नता वस्तुकृत भेद और उसका आश्रय हो जाएगा ब्रह्म ये अनुन्या भाव कहा जाता है ब्रह्म का उसमें भेद रहेगा और उसका ब्रह्म में भेद रहेगा तो वस्तुकृत परिचिन्नता आएगी लेकिन वेदांत कहता है कि आत्मा मोक्ष देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है वो वास्तविक सुख है यो वे भूमा तत्सुखम और वह मोक्ष स्वयं सुख स्वरूप है और नित्य सुख स्वरूप है उसे आगंतुक सुख दुख स्पर्श नहीं करते निरति से आनंद स्वरूप है वो जन्य सुखात्मक नहीं और यहाँ प्रिय शब्द से जन्य सुख जो कर्म का फल है उसे लिया जा रहा है तो इसलिए कहा कि प्रिय प्रिय स्पर्शन ये जो अशरीरम वसंतम्न प्रिया प्रिय स्पृशत छांदोग्य वचन है यह मोक्ष में कर्म के फलभूत सुख दुख का संबंध नहीं है करके कह रहा है इससे ज्ञापित हो रहा है कि मोक्ष धर्म का कार्य नहीं है धर्म का फल नहीं है क्योंकि तो धर्म का कार्य होता तो धर्म का धर्म फलत्व का निषेध उसमें न होता ये आगे कह रहे हैं धर्म कार्य ही प्रिय प्रिय स्पर्शन इससे इससे इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार थोड़ा ये लिखते हैं कि अर्थ करते हैं अशरीरम इत्यादि का कि तत्व तो तत्व विधेह सतम आत्मा वैषिके सुखदुखे नाव स्पृशत अशर व प्रिया प्रिए स्पृशत इसका अर्थ है कि तत्वतः कित सतम आत्मा तत्व शब्द स्वरूपतः आत्मा स्वरूपतः विधेय है देह संसर्ग रही था असंगोही ही अयम पुरुष श्रुति कहती है और ऐसे आत्मस्वरूप को वैसे ही यानी विषय निमित्तक जो सुख दुख है जन्य सुख दुख है प्रिया प्रिय शब्दित वह स्पर्श कर नहीं सकते नहीं वह वाव का अन्वय है एवकार के साथ नहीं वृशत इतर्थ आगे हैं है मोक्षेत इत्यादि अवतरण है भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है उसका धर्म कार्य ही इत्यादि वाक्य आ रहा है ना इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार मोक्षेत उपासना रूप धर्म उपासनाधल तदव प्रियम अस्थेधयोग इति मोक्षको यदि उपासना रूप धर्म का फल माना जाए जैसा वृत्तिकार मान रहे हैं तो वृत्तिकार का मानना है कि उपासना रूप धर्म का फल है मोक्ष लेकिन यह मानना भाष्यकार भगवान कह रहे हैं श्रुति विरुद्ध है मोक्ष को धर्म का कार्य मानना ये श्रुति सम्मत नहीं श्रुति विरुद्ध है श्रुति उसमें धर्म कार्यत्व का निषेध कर रही है प्रिया प्रिय का निषेध करके अशरीर मोक्ष में प्रिया प्रिय स्पर्शन का निषेध करके बताया कि वो धर्म कार्य नहीं है अर्थ श्रुति सम्मत मोक्ष धर्म का कार्य नहीं है धर्म कार्य होगा तो उसमें धर्म के फलभूत सुख दुख का निषेध नहीं बनेगा ये कह रहे हैं कि मोक्षेत उपासना रूप धर्म फलम रूप धर्म का कार्य यदि मोक्ष होगा तो तदेव प्रियम। तो वही तो धर्म का फल प्रिय शब्दित सुख है वैषयिक सुख है और प्रियम अस्थित तन निषेध अयोग तो फिर मोक्ष को ही प्रिय मानना पड़ेगा धर्म का फल मानना पड़ेगा तो उसका निषेध नहीं होगा तो निषेध करने वाली श्रुति में अप्राम्य आएगा अशरीरम वाव संतम प्रिये प्रिय न, न स्पृश्यति प्रिया प्रिय न स्पृश्यत का अर्थ है प्रिय न स्ृश्यति अप्रिय न स्पृश्यति सुख दुख स्पर्श नहीं कर सकते का है वो सुख दुख रूप नहीं है वैशिक सुख दुख रूप नहीं है और धर्म का कार्य मानेंगे तो धर्म के कार्य के लिए ही प्रिय शब्द का प्रयोग आया जो वैश्विक सुख रूप है तो उसका निषेध फिर अशरीर मोक्ष में नहीं हो पाएगा लेकिन हुआ है निषेध तो इस निषेध श्रुति को भी मोक्ष में धर्म कार्य का निषेध करने वाली श्रुति में भी प्रामाण्य है प्रामाण्य के लिए मानना पड़ेगा कि यह श्रुति मोक्ष में धर्म कार्यत्व का निषेध करने वाली का मानना है कि मोक्ष कर्म का फल नहीं है कर्म साध्य नहीं है अपितु तो नित्य है नित्य होगा तो फिर धर्म पुण्य विशेष जो धर्म है उसके फल का निषेध भी किया जा सकता है तो मोक्ष को नित्य मान रही है श्रोती तो ये कहते हैं कि उपासना रूप धर्म फलम चेत मोक्ष तदेव प्रियम अस्ती तन निषेध अयोगः तो मोक्ष में प्रिय के निषेध का असंभव है योग का होता तो है संभव और अयोग का असंभव निषेध असंभव है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि धर्म कार्यत्वे ही प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधो नोपद्य तो धर्म कार्यत्व यानी मोक्षस्य धर्म कार्यत्वे ऐसा जोड़ना असरी रूप मोक्ष यदि धर्म का कार्य होगा तो उसमें प्रिया प्रिय का स्पर्श निषेध नहीं होगा एव अशरत्व इत्यादि जो शंका है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार ननु नु नाम वैषिक सुखम मोक्षस्तु धर्मफलम एव कर्मनाम विचित्र दान सामर्थ्यातो इति शंकते संकते एव इति कहते हैं प्रिय शब्द का तो अर्थ आपने ठीक किया वैश्विक सुख अप्रिय शब्द का अर्थ है दुख विषय निमित्त दुख तो श्रुति प्रिय तो वैश्विक सुख का मात्र निषेध कर रही है मान लिया तो वैशेषिक सुख रूप प्रियत्व का निषेध होने पर भी अशरीर अशरीरत्व का थोड़ी निषेध है ये कहा जा रहा है कि अशरीरत्व में अशरीर में सुख दुख का स्पर्श नहीं है क्या अर्थ है सुख का निषेध किया जा रहा है वैशेषिक सुख का न कि अशरीरत्व का और अशरीरत्व को तो माना जाएगा उपासना रूप धर्म का ही फल कह रहे हैं कि ननु प्रियम नाम वैसे सुखम तन निषिध्य तो प्रिय श्रुतिस्थ प्रिय शब्द का अर्थ है वैसे सुख और तन निषिध्यते वैसे सुखम निषिध्य थे श्रुतिया मोक्षस्तु धर्म फलम एव और मोक्ष क्या है प्रिय शब्द का तो अर्थ हुआ वैशिक सुख और मोक्ष तो है असरी शब्द का अर्थ तो अशरीर रूप जो मोक्ष है उस अशरीर रूप मोक्ष को तो रूप मोक्ष को माना जा धर्म का ही फल धर्मफल ही है वो क्यों तो कहते कर्मणाम विचित्रदान सामर्थ्या कर्म में विचित्र शक्ति है विचित्रदान की शक्ति है विलक्षण विलक्षण फल देने का सामर्थ्य है किए हुए कर्म में कर्म आ, विचित्रदान सामर्थ्य वाला होने के कारण मोक्षरूप जो नित्य है परम पुरुषार्थ वो भी दे सकता है कर्म में विचित्र शक्ति होने से इस प्रकार की शंका वृत्तिकार करते हैं अशरीरत्वम एव धर्म कार्यम इति चेत न अशरीरत्व एव धर्म कार्यम यानी प्रिय धर्म का कार्य नहीं है असरीरत्व को प्रिय धर्म का कार्य मान लो वही पूर्व पक्षी तो कह रहे हैं वही ये शंका वही तो मैं कह रहा हूँ पूर्व पक्षी बता रहा हूं पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि प्रिय तो धर्म का कार्य है वैश्विक सुख और अशरीरत्व जो है वो धर्म का कार्य नहीं असरीरत्व रूप जो मोक्ष है वह तो हाँ। का ने तो नहीं। ओहो अशरीरत्व रूप मोक्ष को तो धर्म का कार्य ही माना जाएगा यही कह रहा हूं मैं जो प्रिय है वैश्विक सुख उसका तो मोक्ष में निषेध किया जा रहा है लेकिन अशरीरत्व रूप जो मोक्ष है ये मोक्ष तो धर्म का ही फल है धर्म का ही कार्य है चेत ऐसा यदि मानते हैं वृत्ति तो ये कहा जा रहा है कि न इसका निषेध किया जा रहा है कि आत्मनो देहासंगी तम न इत्यादि का कावतरण लिखते हैं टीकाकार कि आत्मनो तस्य तस्दिवात् न कर्म साध्यता इत्याह नेति कहते हैं धर्म रूप पुण्य कर्म का फल अशरीरत्व को नहीं कहा जा सकता अशरीरत्व जो है यानी मोक्ष है इसे पुण्य कर्म रूप जो धर्म है उसका कार्य यानी फल नहीं कहा जा सकता उसका साध्य नहीं कहा जा सकता क्यों नहीं कहा जा सकता तो कहते अशरीरत्व का अर्थ है आत्मनो संगित्वम अशरीरत्वम आत्मा का शरीर के देह के साथ तादात्म्य संसर्ग राहित्य तो देहादि के साथ असंगता यही अशरीरत्व है और ये जो असंगता है आत्मा की देहादि के साथ वह जन्य नहीं है उत्पन्न नहीं होती देहादि के साथ आत्मा का असंगत्व अनादि है अनादि का मतलब स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक है कर्म साध्य नहीं है तो आत्मनो देहासंगित्व अशरीरत्व और तस् अनादिवात्म तस्याने असंगत्व देहासंगनादित्व न कर्मसाध्यता तो साध्यता तो देहासंग कर्म फलता कर्म कार्यता नहीं होगी कर्मसाध्यता है न कर्म, कर्म कार्य सिद्ध नहीं होगा इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान पूर्व पक्ष की शंका का निषेध करते हैं अशरीरत्व को कर्म धर्म का कार्य मानो करके जो कह कर रहे हैं उसका निषेध करते हैं कि न तस्य तस्विकवात्त तस्य ने अशरीरत्वस्य स्वाभाविकत्व अशरीर तो स्वाभाविक अशरीरत्व अशरी तो स्वाभाविक है आगंतुक नहीं है तो तस्विक अनादित्वात उसकी स्वाभाविकता को ही बताने वाली यह श्रुति है दूसरी कठोपनिषद की अशरीरम इत्यादि इसका इसमें आए हुए शब्दों का अर्थ करते हैं टीकाकार अशरीरम और, और देहे शरीरेशु इत्यादि शब्द शब्दों का इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल ओम पूर्णमदह।